बकुल भगवा विज्ञानात विज्ञा भूय अभी एको बलवान् आकंपते यदा बली भवती। अथो थाता भवती। उत्षन परिचरिता भवति, परिचरण उपसत्ता उपीदन भवति, श्रोता ममता बौद्धा कर्ता भवति, विज्ञाता भवती। विज्ञान से बल श्रेष्ठ है क्योंकि एक बलवान मनुष्य सौ विद्वानों को डराता है बलवान होने पर ही मनुष्य उठकर खड़ा होता है उठने पर वह गुरु की सेवा करता है सेवा करने से वह गुरु के पास बैठने लायक बनता है पास बैठने से दृष्टा बनता है श्रोता बनता है मनन करने वाला बनता है बुद्ध बनता है कर्ता बनता है विज्ञानी बनता है भगवान छोपनिषद के इस अजीब से सूत्र का आशय क्या है यह हमें विशद रूप से समझाने की अनुकंपा करें सचानंत यह सूत्र निश्चय ही अजीब सा मालूम होता है अजीब है नहीं है तो बहुत प्यारा है है तो बहुत अनूठा अद्वती उपनिषद का जैसे सारा छंद इसमें समा गया है जैसे सारा से सारा हजार हजार फूलों से निचोड़कर कोई इत्र इकट्ठा करे ऐसा यह सूत्र है पर अजीब सा लगेगा क्योंकि सत्य भाषा में आते आते अजीब सा ही हो जाता है। और हमारे पास कोई सत्य का अनुभव नहीं हो तो शब्द ही हमारे हाथ लगते हैं और शब्दों में बड़ा खतरा है शब्द से ज्यादा खतरनाक कोई और चीज नहीं समझे तो पहुंचे चूके तो गिरे खडक की धार पर चलने जैसा है हरी बात में समझा सम क्योंकि सूत्र शुरू होता है बलम वाव विज्ञाना बोया विज्ञान से बल श्रेष्ठ और सूत्र अंत होता है विज्ञाता विज्ञानी बनता है विज्ञान से बल श्रेष्ठ ऐसा प्रारंभ फिर बल की महिमा और चर्चा और अंततः बल लाता कहा विज्ञाता बनाता है सो तुम उलझे होगे सोचा होगा यह कैसी बात फिर और भी बहुत बातें हैं जो चिंता पैदा करे क्योंकि एक बलवान मनुष्य सौ विद्वानों को डराता है विद्वान तो हम उसे कहते हैं जो जानता है और बलवान वह तो कोई बड़ी महत्ता की बात नहीं कोई गामा पहलवान को बुद्ध के साथ तुलना करने बैठ जाए तो यूं तो ठीक है कि एक गामा पहलवान सौ बुद्धों को हरा दे मगर वो हराना ऐसे ही होगा जैसे एक चट्टान गुलाब के फूल को दबा दे इससे चट्टान कुछ गुलाब का फूल नहीं हो जाती और न ही गुलाब के फूल पर जीत जाती फिर बल्कि महिमा छदेव को उपनिष्ठ गाता चलता है बलवान होने पर मनुष्य उठकर खड़ा होता उठने पर गुरु की सेवा सेवा से गुरु के पास बैठने की योग्यता पास बैठने से दृष्टा बनता तब एक मोड़ आया चले थे विज्ञान के विपरीत बल्कि प्रशंसा में और बात कुछ और होने लगी दृष्टा बनता श्रोता बनता मनन करने वाला बनता बुद्ध बनता कर्ता बनता और तब वर्तुल पूरा होता है कि बलवान विज्ञानी बनता तो स्वभाव लगे था लगेगा कि बात बेबूझ तर्क से बेबूझ लगेगी तर्क कुछ भी सुलझाता नहीं उलझाता है तर्क को थोड़ा हटाकर सहानुभूति से सूत्र को समझने की कोशिश करो एक एक-एक शब्द को बहुत ध्यान पूर्वक लेना क्योंकि बारीक भेद है जो ऊपर से दिखाई नहीं पड़ते हैं और इसलिए सदियों सदियों तक भूले चलती रहती विज्ञान और विज्ञाता एक सा अर्थ देते मालूम होते मगर उनमें एक सा अर्थ नहीं है विपरीत अर्थ है विज्ञान है बहिरी यात्रा और विज्ञाता होना है अंतर यात्रा विज्ञान का अर्थ है वस्तु को जानना और विज्ञाता का अर्थ है जानने वाले को जानना विज्ञान तो पदार्थ का होता है और विज्ञाता होना आत्मबोध है परमात्मा अनुभव है सत्य साक्षात है इसलिए विज्ञान और विज्ञाता शब्द को सबसे पहले स्पष्ट अलग अलग कर लो एक ही धातु से बनते हैं दोनों भाषा कोष में एक ही अर्थ है दोनों का इसलिए भूल हो सकती है लेकिन यह सूत्र जिन्होंने कहा होगा वे कुछ भाषा के जानकार ही नहीं अनुभव रसिक उस परम विज्ञान की विज्ञाता की अवस्था में रहे हुए व्यक्ति रहे होंगे तो पहला भेद विज्ञान अर्थात साइंस और विज्ञाता अर्थात धर्म विज्ञान विचार पर निर्भर होता है और विज्ञाता निर्विचार पर विज्ञान में सोचना होता है विज्ञात होने में सोचने का अतिक्रमण करना होता है जब तक सोच विचार है तब तक मन में उपद्रव है तब तक झंझावात आंधियां तूफान नाव डवाडोल किनारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा कि मतधार में ही डूब जाना होगा यूं ही चिंता में क्षण बीतते ऐसे ही संताप में समय गुजरता अब डूबे तब डूबे की हालत होती विज्ञाता का अर्थ है किनारा मिल गया आंधियां समाप्त हुई आंधियां ही नहीं अब तो झील पर लहरें भी नहीं उठती अब तो झील दर्पण बनी ऐसी शांत ऐसी मौन कि सारा आकाश वैसा ही प्रतिफलित होता है जैसा है विज्ञाता पंडित नहीं है प्रबुद्ध है विज्ञानी पंडित है तो नहीं अल्बर्ट आइंस्टीन और गौतम बुद्ध का जो भेद है यू तो अल्बर्ट आइंस्टीन पदार्थ के संबंध में जितना जानता है वो गौतम बुद्ध नहीं जानते अगर पदार्थ के ज्ञान के संबंध में ही परीक्षण होना हो तो आइंस्टीन ही जीतेगा लेकिन अगर स्वयं के बोध के संबंध में कोई तुलना करनी हो तो आइंस्टीन कहीं भी तराजू पर नहीं बैठेगा और अंततः वही निर्णायक मरते समय आइंस्टीन ने दो दिन पूर्व ही कहा कि मेरा जीवन अकार थ गया मैं व्यर्थ में उलझा रहा मैंने उसे नहीं जाना जिसे जानना था क्या जानना था जानने वाले को पहले जानना था अपने को ही न जाना और सब जानते रहे घर में ही अंधेरा रहा और सारी दुनिया में दिवाली मनाते फिर घर में ही उत्सव न हुआ और बाहर गुलाल उड़ाई रंग उड़ाए सब थोथा हो गया जब तक भीतर उत्सव न हो तब तक बाहर के वसंत का क्या मूल्य है और जब तक भीतर के फूल न खिले तब तक आये मधुमास की जाए सब बराबर है। फूल खिले की झरे क्या करोगे भीतर ही प्रकाश न हो तो सूरज उगे कि डूबे तुम तो अंधेरे में ही हो उगता है सूरज तब भी डूबता है तब भी अंधेरी रात तो भी अमावस पूर्णिमा की रात तो भी अमावस तुम्हारे भीतर तो अमावस्थी बनी रहती और मृत्यु के क्षण में अल्बर्ट आइंस्टीन को यह दिखाई पड़ना शुरू हुआ कि काश मैंने इतनी ही ऊर्जा अपने को जानने में लगाई होती तो आज मृत्यु के पार भी मेरे भीतर कुछ है शायद उसे पहचान लिया होता आज मृत्यु का बहना पकड़ता आज मृत्यु का अतिक्रमण करने की मेरी क्षमता होती मरते समय एक ही भाव अल्बर्ट आइंस्टीन को था कि अगर फिर कभी जीवन मिले तो उस सारे जीवन को धर्म की रहस्य की खोज में लगा दूंगा और सबसे बड़ा रहस्यों का रहस्य स्वयं के भीतर है होगा भी होना भी चाहिए जानने वाले को जानने में ही परम रहस्य है इस भेद को तुम ठीक से समझ लो तो सूत्र साफ होना शुरू हो जाएगा वलम वाव विज्ञानात भुआ ठीक कहता है छंद्र गो उपनिषिति से विज्ञान से बल श्रेष्ठ विज्ञान पदार्थ की जानकारी बल किसे कह रहा है वो। बल से भी तुम किसी पहलवान के बल को मत समझ लेना बल से भी उपनिषद के ऋषि का अर्थ होता है अंतर ऊर्जा साधारण आदमी ऐसा है जैसे छेद वाला घड़ा कितना ही भरो भरता नहीं भरो और खाली हो जाता है कुछ रुकता नहीं कुछ टिकता नहीं एक सूफी फकीर के पास से एक युवक ने आके कहा कि बहुत बहुत संतों के पास गया हूं लेकिन जिसकी तलाश है वो नहीं मिलता अब आखरी आपके द्वार पर दस्तक दी बस हताश हो गया हूं बहुत लोगों ने आपकी तरफ इशारा किया बड़ी लंबी यात्रा करके बड़े दूर देश से आता हूं निराश ना भेज देना और ये मेरा अंतिम प्रयास है कुछ होना हो तो हो जाए न होना हो तो न हो बस मैं हार गया हूं उस फकीर ने कहा जरूर होगा क्यों नहीं होगा लेकिन एक छोटी सी शर्त पूरी करनी पड़ेगी शर्त बहुत छोटी उस युवक ने कहा मैंने बड़ी बड़ी शर्तें पूरी की किसी ने योग सिखाया सिर के बल खड़ा किया तो खड़ा रहा किसी ने मंत्र पढ़वाए तो वर्षों मंत्र दोहराता रहा किसी ने उपवास करवाए तो उपवास किए भूखा मरा जिसने जो कहा वही किया ऐसी कौन सी शर्त होगी जो मैंने पूरी नहीं की तुम भी अपनी छोटी शर्त कह दो जरूर पूरी करूंगा और फकीन ने कहा यह सब बड़ी बड़ी बातें ये मुझे नहीं करनी बहुत छोटी शर्त है अभी मैं कुएं पे पानी भरने जा रहा हूं बस तू इतना करना कि जब मैं पानी भरू तो बीच में बोलना मत चुपचाप खड़े रहना इतना अगर संयम तूने रख लिया तो बस बहुत है फिर आगे का काम मैं संभाल हाल लूंगा इतना तू कर ले उस युवक ने सोचा कि मैं भी किस आदमी के पास आ गया बड़े तंत्र साधे मंत्र साधे यंत्र साधे और ये पागल मालूम होता है ये कुएं पे पानी भरेगा तो भर मजे मेरा क्या बनता बिगड़ता है मैं क्यों बोलूंगा लेकिन उसे पता ना था कुएं पे पानी भरना तो दूर जब फकीर ने अपनी बाल्टी उठाई और रस्सी उठाई तभी उसके भीतर बड़े झंझावात उठने लगी लेकिन अपने को संभाला याद रखा कि ने कहा कि बोल नहीं मत मगर न रहा जाए फिर भी अपने पर संयम रखा पुराना संयम ही था लंबा अभ्यासी था अपनी जवान को कस के पकड़े रहा ओठों को बंद रखा इधर उधर देखा कि देखो ही मत न देखोगे न प्रश्न उठेगा और थोड़ी देर की बात है कुएं पर फकीर पहुंचा उसने बाल्टी में रस्सी बांधी युवक यहां वहां देखे फकीर का यहां वहां देखने की जरूरत नहीं जो मैं कर रहा हूं उसको देख और चुपचाप खड़ा रहे बोलना मत प्रश्न उठाना मत इतनी सर तू पूरी कर देना बाकी मैं सब कर लूंगा युवक को देखना पड़ा मगर उसकी बेचैनी तुम नहीं समझ सकते उसकी मुसीबत तुम नहीं समझ सकते जो देख रहा था उसे देख के बिना बोले रहा न जाता था फकीर ने रस्सी बांधी बाल्टी कुएं में डाली, बड़ा हिलाया डोलाया बाल्टी को बड़ा शोरगुल मचाया कुएं में पानी में डूबी रही बाल्टी तो भरी हुई मालूम पड़ी फिर खींची तो खाली की खाली आई फिर दोबारा डाली संयम टूटने लगा युवक का जब तीसरी बार बाल्टी डाली बगने का ठहरो भाड़ में गया ब्रह्मज्ञान। इस बाल्टी में पैदे ही नहीं है और तुम पानी भरने चले हो आखिर संयम की लिए हद होती कब तक साधु और ये संयम तो ऐसा है कि जन्म जन्म बीत जाएंगे पानी भरने वाला नहीं ये बाल्टी खाली रहने वाली और तुमने मुझसे वचन लिया है कि जब तक पानी न भर लू बोलना मत मैं तो बोलूंगा और तुमसे कह देता हूं कि तुमसे क्या खाक मुझे मिलेगा अभी तुम्हें खुद ही ये पता नहीं है कि बिना पेंदी की बाल्टी में पानी भरने चले हो तुम क्या मुझे ब्रह्म ज्ञान दोगे फकीरने का बात खत्म हो गई नाता रिश्ता टूट गया शर्त ही खत्म हो गई जब तू छोटा सा भी काम पूरा ना कर सका अरे बस ये आखिरी बार था तीन बार का मैंने तय किया था मगर तू चूक गया तीन ही बार पूरे ना हो पाए और तनु संयम छोड़ दिया रास्ते पे लगा पा ऐसे आदमी से क्या होगा जिसमें इतना धीरज नहीं बाघ ये तो मुझे भी पता है कि बाल्टी में पेन दी नहीं मैं कोई अंधा हूं बाल्टी में पानी नहीं भरेगा ये भी मुझे पता है ये तो तेरी धीरज की परीक्षा थी मगर तू असफल हो गया अब मैं जानता हूं कि क्यों तू अब तक हताश है तू सदा हताश रहेगा एक छोटा सा काम ना कर सका है। जा, अब ये सकल मुझे मत दिखा युवक चला तो लेकिन अब बड़ी बेचनी में पड़ गया बात तो ठीक थी फकीर पागल नहीं था कुछ बेबुज था सो फकीर सदा हुए फकीर और बेबुज ना हो तो क्या खाक फकीर फकीर और कुछ रहस्यपूर्ण हो तो क्या खास फकीर पंडित होते हैं तर्क शुद्ध फकीर तो तर्क शुद्ध नहीं होते रहस्य होते पहली की तरह होते मैंने भी क्या चूक कर दी ये जरा सी देर और रुक जाता जरा सी देर की बात थी और पता नहीं आदमी क्या जानता हो जानता जरूर होगा क्योंकि ऐसी परीक्षा मेरी किसी ने कभी ली भी नहीं थी रात भर सो न सका सुबह ही उठ के पहुंच गया अंधेरे अंधेरे पहुंच गया फकीर के द्वार पर सिर पटक के पड़ रहा और कहा कि मैं हटूंगा नहीं यहां से मुझसे भूलोगे मुझे क्षमा भूलो कर दो एक अवसर और दो फकीर ने कहा क्या भूल हो गई यही कि मुझे क्या लेना था दिखता था मुझे कि बिना बाल्टी बिना पेंदी की बाल्टी में पानी भरेगा नहीं मुझे बोलना नहीं था चुप खड़ा रहता वादा किया था पूरा करना था वादे से चुप हुआ फकीर ने कहा दिखाई पड़ गया कि बिना पेंदी की बाल्टी में पानी नहीं भरता तो मैं तुझसे तो ये कहना चाहता हूँ कि तेरे भीतर भी पेंदी नहीं है इसलिए ऊर्जा इकट्ठी नहीं होती ऊर्जा इकट्ठी ना हो तो तू कैसे ब्रह्म को जानेगा? कहा ब्रह्म को जानने के लिए ऊर्जा चाहिए ऐसी ऊर्जा कि ऊपर से बह उठे अतिरेक चाहिए ऊर्जा के अतिरेक को बल कहा है छांदव गोपनिषद ने ऐसी ऊर्जा चाहिए कि तुम समान ना सको तुम्हारे ऊपर से बहने लगे इतनी ही ऊर्जा हो तो ही सत्य को जाना जा सकता है निर्वीर सत्य को नहीं जान सकते तुमने कभी सुना ना होगा कि कोई नपुंसक और ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हुआ हो वीरवान ऊर्जा से भरे हुए लोग वृक्ष पर फूल कब खिलते हैं? जब वृक्ष के पास इतनी ऊर्जा होती कि अब उमंग में लुटा सकता है तब फूल खिलते अगर वृक्ष को ठीक खादना मिले ठीक जलना मिले रोशनी न मिले फूल ना आएंगे फूल तो विलास है वैभव है ऐश्वर्य है और इसलिए मुझे ईश्वर शब्द प्यारा है ईश्वर शब्द ऐश्वर्य से ही बना है ईश्वर को ही वे, वे ही लोग जान पाते हैं जिनके भीतर इतनी ऊर्जा होती कि जैसे वृक्षों की ऊर्जा फूल बन जाती ऊर्जा जब न्यूनतम होगी तो फूल तो दूर पत्ते भी मुश्किल से पैदा होंगे फूल तो बहुत दूर पत्ते भी कुमलाए कुमलाए होंगे ऊर्जा अतिरेक होनी चाहिए पश्चिम के बहुत बड़े रहस्यवादी कवि विलियम ब्लैक का वचन महत्वपूर्ण तो उपनिषि के सूत्र जैसा है विलियम ब्लैक आदमी था भी कि उसे कभी नहीं ऋषि ही कहना चाहिए उसका सूत्र है इनर्जी इज डिलाइट। ऊर्जा ही आनंद है पते की बात कही ऊर्जा ही आनंद है ऊर्जा की कमी ही दुख है ऊर्जा की दीनता और छीनता ही पीड़ा है नरक है क्योंकि फूल खिलते नहीं सुगंध बिखरती नहीं जैसे दिए में तेल क्यों जा है तो बाती बुझ जाए दिए में तेल चाहिए बाती चाहिए तो ज्योति जले और जितना तेल हो उतनी ही प्रगाढ़ता से ज्योति जले और तुमने खुबी की बात देखी हवा आती अंधड़ आता छोटे मोटे दीये बुझ जाते जंगल में लगी आग और भी धू करके जल उठती छोटे बुझ जाते, हवा का झोंका आया कि गए लेकिन बड़ी आग और बड़ी हो जाती तुम्हारे भीतर ऊर्जा हो तो परमात्मा की ऊर्जा भी तुम्हारी ऊर्जा में संयुक्त हो जाती तुम्हारे जीवन में यूं आग लग जाती जैसे जंगल में आग लगी हो छोटा मोटा दिया हो तो जरा सा हवा का झोंका और उसे बुझा जाता है इसे स्मरण रखना क्षुद्र ऊर्जा से नहीं चलेगा विराट ऊर्जा चाहिए आकाश की यात्रा पर निकले हो ईंधन तो चाहिए ही चाहिए पंखों में बल चाहिए इसलिए छांदोग्य ठीक कहता है बलम विज्ञानात भुआ विज्ञान से बल श्रेष्ठ क्या करोगे जान के गणित भूगोल इतिहास क्या करोगे जानकर भौतिकी रसायन इससे ज्यादा श्रेष्ठ है अपनी जीवन ऊर्जा को संग्रहित करना जीवन ऊर्जा को ऐसे संग्रहित करना कि तुम एक सरोवर हो जाओ लबालब भरे हुए तुम में कोई छिद्र ना हो जिससे ऊर्जा बहे ना तुम्हारा घड़ा जब पूरा भरा हो ऐश्वरी से भरा हो ईश्वर तो को जानने की क्षमता है मेरी बात लोगों को अखरती है क्योंकि लोग समझते नहीं लेकिन मैं तुमसे फिर दोहरा के कहना चाहता हूं कि ईश्वर को जानना इस जगत में सबसे बड़ा विलास है। ये धन का विलास कुछ भी नहीं यह पद का विलास कुछ भी नहीं ईश्वर को जानना सबसे बड़ा विलास है। क्योंकि वह परम ऐश्वर्य की अनुभूति और उस परम ऐश्वर्य की अनुभूति के लिए पहले तुम्हें ऊर्जा को बचाना होगा संग्रहित करना होगा और तुम व्यर्थ गंवा रहे हो तुम्हारी निन्यानवे प्रतिशत ऊर्जा कचरे घर में जा रही फूल उगे तो कैसे उगे ज्योति जगे तो कैसे जगे नृत हो तो कहा से हो थके मादे तुम क्या नाचोगे टूटे फूटे तुम क्या नाचोगे और जब नाच नहीं पाते तो बहाने खोजते हो कहते हो आंगन टेढ़ो नाच ना आवे आंगन टेढ़ अब आंगन के टेढ़े होने से कुछ नाचने में बाधा पड़ सकती अरे जिसको नाचना है आंगन तेड़ा हो कि सीधा हो नाचेगा अगर नाच है तो आंगन को ही सीधा होना पड़ेगा नाचने वाले की ऊर्जा आंगन को सीधा कर देगी आंगन का तिरछा होना कहीं नाचने वाले को रोक सकता है लेकिन क्या क्या बहाने हम खोजते ऊर्जा की कमी है पूछते फिरते हैं कि जीवन में दुख क्यों है दुख का कारण सिर्फ इतना है कि सुख होता है ऊर्जा के अतिरेक से महाअतिरेक से आनंद होता है और तुम्हारे जीवन में बूंद बूंद कर सब चुका जा रहा है और ख्याल रखना बूंद बूंद गिरता है लेकिन गागर ही नहीं सागर भी खाली हो जाता बूंद बूंद गिरता रहे तुमसे अलग होता रहे बूंद बूंद टपकती रहे तो गागर तो खाली होगी ही सागर भी खाली हो जाता है और तुम किस किस तरह से अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर रहे हो तुम्हारे पास जितनी इंद्रियां हैं उन सब से तुम दो तरह के काम ले सकते हो एक तो ऊर्जा को भीतर ले जाने का और दूसरा ऊर्जा को बाहर फेंकने का यही अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का भेद है बहिर्मुखी मूल दरवाजा तो एक ही होता है उसी दरवाजे पर एक तरफ लिखा होता है प्रवेश एंट्रेंस उसी दरवाजे पर दूसरी तरफ लिखा होता है एग्जिट उसी से तुम भीतर आते हो उसी से बाहर जाते हो कोई दो दरवाजों की जरूरत नहीं होती एक ही दरवाजा काफी होता है तुम्हारी आंख से तुम्हारे देखने की ऊर्जा बाहर भी जाती और भीतर भी आती जो समझदार है वो आंख से ऊर्जा को इकट्ठा करता है और जो ना समझ है वो गवाता है जो ना समझ है आंख उसके लिए छेद हो जाती और जो समझदार है आंख उसके लिए संग्राहक हो जाती बुद्ध ने कहा है राह पर चलो तो चार कदम से ज्यादा मत देखना क्यों क्योंकि ज्यादा की क्या जरूरत है चलना है तो चार कदम देखना पर्याप्त है जब चार कदम चल लोगे तो चार कदम आगे दिखाई पड़ने लगेगा चार कदम देखते देखते तो हजारों मील की यात्रा पूरी हो जाएगी लेकिन तुम चार कदम छोड़ के सब देखते हो वो चार कदम पर नहीं दिखते जो चलने दीवाल पर तो लिखा है डोंगरे का बालम्रत पढ़ो इधर फिल्म का पोस्टर लगा है पढ़ो इधर कोई खोचे वाला खड़ा है उधर कोई स्त्री गुजर गई इधर किसी छल छवि लेने कोई फिल्म धुन छेड़ दी क्या क्या हो रहा है चारों तरफ तुम करो भी क्या है आंखें भागी फिर रही सब तरफ भटक रही वैज्ञानिक कहते हैं कि आंख से मनुष्य की 80 प्रतिशत ऊर्जा बाहर जाती फिर कान भी वही कर रहे हैं तुम क्या सुनते हो गलत हो तो जल्दी सुनते हो ठीक हो तो सुनते ही नहीं अरे ठीक में क्या रखा है ठीक में कोई समाचार होता है गलत में समाचार होता है किसकी स्त्री किसके साथ भाग गई इसमें कुछ समाचार होता है मजा आ जाता है पांच सड़क आते हैं लोग जब ऐसी बातें होने लगती गुफ्तगु होने लगती फुसफुसा के बातें करने लगते हैं और जब दो आदमी फुसफुसा के बातें करे तो जितने आदमी सब सुनने लगते क्योंकि जब बात फुस के हो रही तो जड़प गहरी हो रही कोई बात गहरी हो रही जिस बात को सबको सुनाना हो फुसफुसा के कहना किसी के कान में कह देना और उससे ये भी कह देना कि भैया किसी को बताना मत कि कसम है तुम्हें मेरी अगर किसी को बताओ बस वो बात पूरे गांव में पहुंच जाएगी वो हरेक के कान में पहुंच जाएगी कचरा सुन रहे हो कचरा देख रहे हो कचरा पढ़ रहे हो और फिर कहते हो दुख क्यों है कचरा खा रहे हो कचरा पी रहे हो तुमसे शुद्ध जल न पिया जाए कोका कोला चाहिए अभी कभी सोचो भी नहीं ये कोका कोला है क्या इसमें है क्या मगर सारी दुनिया पी रही और अखबारों में बड़े बड़े पोस्टर छपे हुए अखबार पढ़ रहे हो लोग कोका कोला पी रहे हैं लोग अखबार पढ़ रहे हैं फिल्में देख रहे हैं रेडियो पे सुन रहे हैं और सब जगह एक ही चर्चा है कि अगर जिंदगी का मजा लेना तो कोका कोला के बिना नहीं लिबा लिटिल हार्ट गोल्ड स्पा नहीं तो जिंदगी बेकार गई किसी काम न आए लोग क्या खाते हैं क्या पीते हैं क्या सुनते हैं क्या देखते हैं अगर तुम जरा हिसाब रखो तो तुम्हें साफ दिखाई पड़ेगा तुम क्यों दुखी हो जो सुनने योग्य हो अगर वही सुना जाए और जो देखने योग्य अगर वही देखा जाए तो तुम्हारे जीवन की नब्बे ऊर्जा तो अपने आप सुरक्षित हो जाएगी अपने आप तुम्हारे घर में कोई कचरा डाले तो तुम इनकार करोगे लेकिन तुम्हारी खोपड़ी में कोई कचरा डाले तुम कहते हो आइये विराजिये पधारिये बड़ी कृपा की ऐसे ही आया करते रहिए कैसी कैसी प्यारी खबरें ले आए हैं धन्य क्या आप पधारे कृतकृत्य हो गए कृतार्थ हुए फिल्में देखने जा रहे हो जिनमें सिवाय हंगामे के और कुछ भी नहीं पैसे भी खर्च करोगे टिकट खरीदने धक्के मुक्के भी खाओगे पिटोगे कुटे हुए भी मगर लोगों ने तही कर रखा है सौ सौ जूते खाएं तमाशा घुस के देख और मजा ये है कि जब तुम सौ सौ जूते खा रहे हो तो तमाशा दूसरे देख रहे हैं और तमाशा ही क्या है जब तुम पे तो जूते पड़ रहे हैं वो तमाशा देख रहे हैं जब उन जूते पड़ रहे हैं तुम तमाशा देख रहे हो और तमाशा ही क्या है छाद्योग जिस बल की बात कर रहा है वह वही ऊर्जा है जिसको ब्लैक ने कहा अतिरेक ऊर्जा का आनंद है जिसको बुद्ध ने कहा ऊर्जावान बनो शक्ति को भीतर सरोवर बनने दो ये खाली घड़ा है शोभा नहीं देता इस खाली गड़े को लेकर तुम परमात्मा के द्वार पर भी जाओगे तो क्या मुंह दिखाओगे कम से कम घड़ा तो भरा हो इसलिए हमारे देश में पूर्ण कलश स्वागत का प्रतीक बना भरा हुआ कलश स्वागत का प्रतीक हो गया लेकिन ये भीतर के भरे कलश की ही सूचना है वलम विज्ञान भुआ विज्ञान से बल श्रेष्ठ अपिहा शतम विज्ञान वा एको बलवान आकम प्रतिक क्योंकि एक बलवान मनुष्य एक ऊर्जावान व्यक्ति सौ विद्वानों को डराता है ये कोई पहलवान के लिए नहीं कहा गया है एक ऊर्जावान व्यक्ति सौ पंडितों को डराता है विद्वान यानी पंडित जिन्होंने उधार ज्ञान इकट्ठा कर रखा है इसलिए तो पंडित सदा ही ज्ञानी के दुश्मन होते होंगे ही क्योंकि ज्ञानी उनके धंधे को जड़ से ही काट डालता है पंडितों का धंधा क्या है पंडितों का सिक्का चलता है अंधों में और ज्ञानी लोगों को आंखें देने लगता है अब जिनका धंधा ही अंधों में चलता हो वो कैसे बर्दाश्त करें कि कोई लोगों की आंखों की चिकित्सा करने लगे आंखों की चिकित्सा हो गई तो उनका धंधा कैसे चलेगा ये झूठे सिक्के कैसे चलेंगे इसलिए जीसस को पंडितों ने सुली लगाई वो रबाई थे यहूदी पंडित थे जिन्होंने जीसस को सुली लगाई लगानी पड़ी क्योंकि उसे एक व्यक्ति ने सारे यहूदियों के पंडितों को कपा दियात को एथेंस के पंडितों ने सूरी लगाई क्योंकि उस एक व्यक्ति ने पूरे एथेंस के सारे तथाकथित कथित ज्ञानियों के प्राण संकट में डाल दिए बुद्ध को तुमने पत्थर मारे महावीर के कानों में तुमने सींचे ठोंके तुम्हारा पंडित सदा से ही प्रबुद्ध जनों का दुश्मन रहा रहेगा सदा रहेगा क्योंकि उन दोनों का धंधा सांस चल नहीं सकता सुक्रांत को अदालत ने कहा था अगर तुम सत्य बोलना बंद कर दो तुम चुप हो जाओ तो हमें कोई एताज नहीं तुम जियो मजे से जियो लेकिन सुकरात ने कहा कि अगर मैं चुप हो जाऊं तो फिर जी के भी क्या करूंगा सत्य बोलना ही तो मेरा धंधा है अब ये धंधा बड़ा खतरनाक ठीक धंधे शब्द का ही उपयोग किया है सुकरात ने ये सत्य बोलना ही मेरा धंधा है अगर सत्य बोलना ही सुकरात का धंधा है तो जो असत्य पर जी रहे हैं और असत्य पर बहुत जी रहे वे स्वभाव सुकरात को जिंदा न रहने देंगे जब उनके जीवन पर बनाएगी उनकी आजीविका पे बनाएगी तो इस आदमी को हटाना ही होगा ये रास्ते करोड़ा है ये खतरनाक है ये तो लोगों को बिगाड़ रहा है सुकरात पर जुर्म क्या थे वही जुर्म जो मुझ पर वही के वही जुर्म है सदा क्योंकि बात वही के वही आदमी बदलता नहीं आदमी सीखता ही नहीं आदमी हर बार घूम के वहीं आ जाता है सुक्रात पे जो जुर्म थे पहला जुर्म ये था कि सुकरात ऐसे सत्य बोलता है जो परंपरा के विपरीत अब सत्य ने कोई कसम खाई है परंपरा के अनुकूल होने की परंपरा दो कौड़ी की चीज है सत्य को क्या पड़ी है कि परंपरा के अनुकूल हो अगर परंपरा को कुछ पड़ी हो तो सत्य के अनुकूल हो जाए लेकिन सत्य किसी के अनुकूल नहीं हो सकता सत्य तो सिर्फ अपने अनुकूल होता है सत्य का तो अपना छंद होता है सत्य स्वच्छंद होता है ये छंदोग्य उपनिषद शब्द बड़ा प्यारा है जिन्होंने अपने छंद को पा लिया है उनके वचन इसमें संग्रहित थे सत्य तो स्वतंत्र होता है उसकी अपना ही तंत्र होता है उस पर किसी और का शासन नहीं वह अनुशासित नहीं होता किसी से आत्मा अनुशासित होता है तो पहला जुर्म था सुकुरात पर कि तुम सत्य बोलते हो जो परंपरा के विपरीत है सुकुरात ने कहा लेकिन सत्य सदा परंपरा के विपरीत रहेगा इसमें मेरा कसूर नहीं कसूर परंपरा का है परंपरा होती सड़ी गली परंपरा होती अतीत की मुर्दा परंपरा होती पंडितों के हाथ में पुरोहितों के हाथ में और सत्य होता प्रबुद्ध जनों के हाथ में प्रबुद्ध तो कभी कोई एकांत होता है पंडितों का तो व्यवसाय है, परंपरागत वंशानुगत दूसरा जुर्म था सुकरात पर कि तुम युवकों को बिगाड़ते हो निश्चित ही सुखराज से व्यक्तियों की बातें युवकों को ही जम सकती क्योंकि युवकों में ही थोड़ी अभी ऊर्जा होती थोड़ी शक्ति होती थोड़ी क्षमता होती थोड़ा कुछ कर गुजरने का अभी साहस होता है थोड़ा अभियान है थोड़े अज्ञात की यात्रा है अभी उनके लिए पुकारती है चुनौती देती है जैसे जैसे आदमी बुरा होने लगता है शक्ति क्षीण होने लगती दीन होने लगता है मृत्यु करीब आने लगती तो परंपरा के अनुकूल होने लगता है अक्सर नास्तिक मरते मरते आस्तिक हो जाते हैं। इससे तुम ये मत समझना कि जीवन के अनुभव ने उन्हें आस्तिक बना दिया मरते मरते आस्तिक होने लगते हैं क्योंकि मरते मरते पैर डगमगाने लगते हैं जवानी में नास्तिकता बड़ी सहज क्योंकि अभी पैरों में बल होता है बुढ़ापे में मौत दरवाजे पे दस्तक देने लगती भय पकड़ने लगता है लगता है हो ना हो परमात्मा हो कौन जाने परमात्मा हो मैं इनकार करता रहा पीछे किसी मुसीबत में ना पड़ू अभी भी कुछ देर नहीं हुई सुबह का भूला सांझ भी घर आ जाए तो भूला नहीं अभी भी याद कर लू माफी मांग लू क्षमा मांग लू मरते मरते गंगा स्नान कराऊ काशी हो कि काबा हो हाजी हो जाऊं मरते मरते हाजी हो जाऊं कुछ कर लू अगर परमात्मा होगा तो ठीक न हुआ तो कोई हर्जा नहीं क्या बिगड़ जाएगा समझेंगे कि चलो एक यात्रा कराए काशी की कैलाश की, की, की काबा की क्या बुरा क्या बिगड़ गया थोड़ा भौगोलिक ज्ञान ही बढ़ जाएगा नए नए देश देखने को मिल जाएंगे नए नए लोगों से मिलने को हो जाएगा कुछ हानि तो होने वाली नहीं है और अगर परमात्मा हुआ तो पास में अपने एक प्रमाण पत्र भी हो जाएगा मरते मरते आदमी आस्तिक होने लगते सुकराज जैसे व्यक्तियों से तो युवा व्यक्ति ही आकर्षित होते हाँ जरूर कुछ वृद्ध लोग भी आकर्षित होते लेकिन वे वृद्ध वे ही होते जिनका शरीर बुरा हो गया होगा लेकिन जिनकी आत्मा में अभी भी युवा होने की क्षमता है जिनमें अभी भी दुस्साहहस है जो अभी भी अज्ञात की यात्रा पर निकल सकते जो अपनी छोटी सी डोंगी को लेकर अभी भी उस सागर में उतर जा सकते जिसका दूसरा किनारा दिखाई नहीं पड़ता सत्य तो थोड़े से दुस्साहसी लोगों की ही बात है भीड़ तो असत्य में जिएगी क्योंकि भीड़ सांत्वना चाहती है सत्य नहीं चाहती इसलिए एक भी सत्य को जानने वाला व्यक्ति हजारों पंडितों के लिए संकट बन जाता है और कैसा मजा है हिंदू पंडित मुसलमान पंडित के खिलाफ मुसलमान पंडित ईसाई पंडित के खिलाफ ईसाई पंडित यहूदी पंडित के खिलाफ यहूदी पंडित पारसी पंडित के खिलाफ लेकिन सुखराज जैसे व्यक्ति के संबंध में ये सारे पंडित एक साथ राजी हो जाते ये राजभरी बात है मेरा विरोध करने में हिंदू पंडित मुसलमान पंडित जैन पंडित बौद्ध पंडित सिख पंडित सब राजी एक बात तो कम से कम राजी मैं इससे खुश होता हूं कि चलो मेरे द्वारा कम से कम इतना भाईचारा तो बढ़ रहा चलो मेरे एक मुद्दे पर इनकी दुश्मनी तो मीठी चलो इतनी बात पर तो कम से कम इन्होंने हाथ बढ़ाए एक दूसरे की तरफ इकट्ठे हुए क्या राज है इनका एक दूसरे से जो दुश्मनी है वो केवल औपचारिक है वो दो दुकानदारों की दुश्मनी वो प्रतिस्पर्धा है दुकानदारों की लेकिन मेरा जैसे व्यक्ति तो उनके दोनों की ही दुकान की जड़ों को काट रहा है एक साथ काट रहा है मेरे खिलाफ तो वो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे यह छंद गोपनिष्चित ठीक कहता है क्योंकि एक ऊर्जावान व्यक्ति सौ विद्वानों को डराता है आकंपित कर देता है आकंपित शब्द डराने से भी महत्वपूर्ण उनके प्राण थरथरा जाते हैं, भूकंप आ जाता है उनका भवन गिरने लगता है भवन ही उनका क्या है ताश के पत्तों का है उनकी नाव डूबने लगती नाव ही कागज की खिलौनों से खेल रहे और दूसरों को भी खिलौनों में भरमा रहे क्या क्या मजा चल रहा है धर्म के नाम पर कैसे कैसे खेल चल रहे और कितनी गंभीरता से चल रहे रामलीला होती है हर साल होती रहती वही रामलीला वही देखने वाले लोग हजारों बार देख चुके हैं हजारों बार देख रहे हैं एक एक शब्द याद है वो रामलीला में जो अभिनय कर रहे हैं उनको भी शायद भूल जाए मगर देखने वालों को एक एक शब्द याद है पक्का पता है क्या दशरथ जी क्या कहेंगे कि राम जी क्या बोलेंगे कब सीता मैया पे क्या गुजरेगी सब पता है फिर भी देखते हैं और जानते हैं भली बात कि छोकरा जो राम बना है कौन गांव का ही छोकरा है मगर उसके पैर पड़ेंगे, पड़ेगी फूलमालाएं है पहनाएंगे, शोभा यात्रा निकलेगी रामचंद्र जी की बरात निकलेगी और फूल मालाएं चढ़ाई जाएंगी और पैर छुए जाएंगे और पैर धो धो के लोग पानी पियेंगे और सबको मालूम ये छोकरा कौन ये गांव का लफंगा है ये इनकी छोकरियों को सताता है मगर इस समय वो बातें छेड़ने की जरूरत नहीं अभी मुकुट बांधे हुए राम बना बैठा है अभी बात और है क्या अभिनय में मैं पड़े हु? क्या खेल खेल रहे हो बच्चों जैसे काम जैसे बच्चे गुड्डा गुड्डी का विवाह करते ऐसे तुम राम और सीता के विवाह करवा रहे हो मंदिरों में क्या हो रहा है कृष्ण जी को झूला झूलाया जा रहा है अब बेचारे कृष्ण जी कुछ कर भी नहीं सकते अगर उनको ना भी झूलना हो जैसे मुझे झूलना पसंद नहीं बिल्कुल पसंद नहीं मुझे बचपन से झूले से नफरत अब पता नहीं कृष्ण जी को पसंद था क्या नहीं। उनको चक्कर भी आ रहा हो तो कोई बात नहीं भक्त लोग झूला झूला रहे हैं तो झूलना पड़ रहा है और भक्तों के हाथ में सब है जब लेटा दे तो लेट जाओ जब उठा दे तो उठ जाओ जब पट खोले मंदिर के तो खुल जाएं, जब बंद करने तो बंद हो जाएं। क्या खेल कर रहे हो मूर्तियां बना ली हैं अपनी ही कल्पना के जाल है सब कोई राम को पूज रहा है कोई कृष्ण को पूज रहा है कोई बुद्ध को कोई महावीर को पत्थर की मूर्तियां यू पूजी जा रही जैसे इनकी पूजा से तुम्हें सत्य मिल जाएगा कोई कोई पूछता नहीं कि महावीर ने किसी की मूर्ति पूजी थी ये पूछना शायद शिष्टाचार नहीं जनियो के एक सभा में मैंने एक बार पूछ दिया वो बहुत नाराज हो गए मैंने उनसे पूछा कि तुम महावीर की मूर्ति पूछते हो तुम कम से कम ये तो पता लगाओ कि महावीर ने कभी किसी की मूर्ति पूजी थी और जब महावीर ने ही नहीं, नहीं पूछी तो तुम महावीर की मूर्ति पूछकर महावीर के अन्यायी नहीं दुश्मन अगर महावीर के सच्चे अन्यायी हो तो पूजो मत महावीर ने तो शिक्षा दी है असरण भावना बड़ी अद्भुत शिक्षा किसी की शरण ही ना जाना पूजने का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि तुम्हारे भीतर ही बैठा है परमात्मा तुम किसको पूज रहे हो खोजो पूजो मत जागो पूजो मत आविष्कार करो अपने भीतर जिसे तुम बाहर पूज रहे हो वो बाहर नहीं है वो तुम्हारे भीतर है वो वो पूजा करने वाले में छिपा है खोजने वाले में ही खोज का गंतव्य है तुम्हारे जानने वाले में ही वह छिपा है जिसे जानना है तो महावीर ने कहा असरण भावना मगर बड़ा मजा है महावीर की मूर्तियां ही मूर्तियां सारे देश में बुद्ध ने कहा कि मुझ पर मत अटक जाना, मुझसे इशारे ले लो चलना तो तुम्हें होगा बुद्ध तो केवल इशारे करते हैं लेकिन बस बुद्ध की जितनी मूर्तियां बनी किसी की भी नहीं इतनी मूर्तियां बनी कि अरबी में उर्दू में मूर्ति शब्द के लिए जो पर्यायवाची शब्द वो बुद्ध बुद्ध बुद्ध का ही अपभ्रंश है इतनी मूर्तियां बनी कि बुद्ध शब्द ही बुद्ध का पर्यायवाची हो गया मूर्ति का पर्यायवाची हो गया सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियां बनी और बुद्ध ने इनकार किया था कि मेरी बात को इसलिए मत मानना कि मैंने कहा है मेरी बात को तब मानना जब तुम जान लो और बुद्ध ने किसकी मूर्ति पूजी थी किसी की भी मूर्ति नहीं पूजी थी बुद्ध का कसूर ही यही था अगर वो किसी की मूर्ति पूजे होते तो आज भारत में हिंदू उनको अपने सिर पर धारण करते उनकी भी पालकी निकलती लेकिन हिंदुस्तान से बुद्ध को हिंदुओं ने उखाड़ फेंका कारण क्या था क्योंकि बुद्ध ने ना राम को पूजा ना कृष्ण को पूजा बुद्ध ने किसी को पूजा ही नहीं बुद्ध ने परंपरा को कोई सहारा न दिया बुद्ध ने तो भीतर के सत्य को नग्न सत्य को वैसा का वैसा रख दिया जैसा था लगे किसी को चोट तो लगे प्रीति कर लगे तो ठीक अप्रीति कर लगे तो ठीक सत्य को तो कहना ही होगा स्वभावता पंडित थरथराते बलवान होने पर ही मनुष्य उठकर खड़ा होता है बलवान शब्द की जगह हमेशा तुम पढ़ना ऊर्जावान तब तुम्हारे लिए इस सूत्र का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा ऊर्जावान होने पर ही मनुष्य उठकर खड़ा होता है तुम कहोगे ये भी क्या बात है हम सब तो उठ कर खड़े होते ये कोई उठ के खड़ा होना नहीं तुम्हारी चेतना तो सोई हुई तुम भला खड़े हो गए हो मगर तुम्हारी चेतना तो बिल्कुल सोई हुई जब ऋषि उठकर खड़े होने की बात करते हैं तो तुम्हारी चेतना के खड़े होने की बात करते वैज्ञानिक कहते हैं चार्ल्स डार्विन और उनके अनुयाई कि बंदर से आदमी बना और बनने में सबसे बड़ा कारण क्या था सबसे बड़ा राज क्या था क्योंकि बंदर तो चारों हाथ पैर से चलता है आदमी दो पैर पर खड़ा हो गया आदमी का खड़ा हो जाना दो पैर पर विकास में सबसे बड़ा चरण सिद्ध हुआ दो पैर पर खड़े हो जाने के कारण ही आदमी और बंदर में जमीन आसमान का अंतर हो गया कहा बंदर और कहा आदमी आज तो कोई कहता भी है कि बंदर से आदमी पैदा हुआ तो तुम्हें अपमानजनक मालूम होता है लेकिन क्रांति घटी सिर्फ छोटी सी बात कि आदमी का शरीर सीधा खड़ा हो गया सीधा खड़े होने से बहुत से फर्क पड़ गए सबसे बड़ा फर्क तो ये पड़ा कि जब जानवर कोई भी जानवर चारों हाथ पैर से चलता है तो उसके मस्तिष्क में खून की मात्रा ज्यादा पहुंचती है इसलिए खून की अधिक मात्रा पहुंचने के कारण सूक्ष्म तंतु विकसित नहीं हो पाती खून के बहाव के कारण टूट टूट जाते बनते भी हैं तो टूट जाते और तंतु बहुत सूक्ष्म मस्तिष्क तुम्हारे इस छोटे से सिर में सात करोड़ तंतु है बड़े बारीक है। इतने बारीक हैं कि तुम्हारा बाल भी इतना बारीक नहीं वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर मस्तिष्क के तंतुओं को एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक रखा जाए तो एक तंतुओं को रखने से तुम्हारे बाल की मोट के बराबर तंतु बनेगा इतने सूक्ष्म तंतुओं को जरा ही खून की गति ज्यादा हुई कि वो टूट जाते उनके टूट जाने से मस्तिष्क विकसित नहीं हो पाया जानवरों का आदमी खड़ा हो गया दोपहर से इसका परिणाम सबसे बड़ा तो ये हुआ कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होने के कारण उसके सिर तक खून कम पहुंचने लगा स्वभाव था क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ खींचता है वस्तुओं को खून को भी नीचे की तरफ खींचता है मस्तिष्क की तरफ खून कम जाने लगा इसलिए तो तुम बिना तकिए के रात में सो नहीं सकते अगर बिना तकीये के सोओगे तो जागे ही रहोगे क्योंकि खून इतना पहुंचता रहेगा मस्तिष्क में कि वो तुम्हें सोने नहीं देगा जगाए रखेगा तंतुओं में हलवड़ी मचा रखेगा इसलिए तकिया चाहिए तकिया तुम्हारे सिर को ऊंचा कर देता है शरीर को सिर से नीचा कर देता है खून कम पहुंचता है खून कम पहुंचता है तुम आराम से सो पाते हो इसलिए मैं शीर्षासन के पक्ष में नहीं हूं क्योंकि शीर्षासन मस्तिष्क को निश्चित नुकसान पहुंचाता है और मैंने अभी तक एक ऐसा शीर्षासन करने वाला व्यक्ति नहीं देखा जिसमें कोई प्रतिभा हो बुद्धू बहुत तरह के देखे खोपड़ी के बल खड़े हुए लोग बुद्धू ही हो सकते हैं पहले तो बुद्धू होनी चाहिए तब वो खोपड़ी के बल खड़े होंगे दूसरा फिर खोपड़ी के बल खड़े होने और बुद्धूपन पैदा होगा और जितनी ज्यादा देर खड़े होंगे उतने बुद्ध होंगे हाँ ये बात जरूर है कि उनमें पशुओं जैसा बल आ सकता है क्योंकि तो मस्तिष्क की प्रतिभा के तंत्र तो टूट जाएंगे तो लट्ठी लठ -लट्थ बचेगा बुद्धि तो गई तो हो सकता है शरीर के लिए तो स्वास्थ्यप्रद हो लेकिन मस्तिष्क के लिए तो हानिप्रद है और ये तो पक्की बात है बंदर से जूझ के देख लो तो पता चल जाएगा एक बंदर पर्याप्त तुम्हारे बड़े से बड़े पहलवान को भी ठंडा कर देने के लिए विवेकानंद के पीछे एक बंदर पड़ गया था बंदर भी अजीब होते कुछ जानवरों में खूबी होती बंदर और कुत्तों में खासकर वर्दीधारियों के खिलाफ होते है। पुलिस वाला हो पोस्टमैन हो सन्यासी हो वर्दी वाला दिखा कि कुत्ते भोंके कि बंदर नाराज हुआ विवेकानंद चले जा रहे होंगे अपना लट लिए वर्दीधारी एक बंदर उनके पीछे हो लिया उन्हें डरवाने लगा विवेकानंद घबराए हिम तो बहादुर तो आदमी थे पूरे पूरे छतरी तो नहीं थे मगर खतरी तो थे ही अब तुम पूछोगे कि छत्री और खत्री में क्या भेद होता भेद भारी सच तो ये कि छत्री अब दुनिया में कोई नहीं खत्री ही खतरी क्योंकि छत्री तो परशुराम ही खत्म कर गए तुमने तो कहानी तो पढ़ी कि परशुराम ने 18 बार पृथ्वी को छत्रियों से खाली कर दिया सारे छत्री मार डाले, 18 बार एक बार भी नहीं मगर फिर भी छत्री तो है छत्री कहां से आए ये खत्री है खत्री का मतलब ये होता है कि ये पूरे पूरे छत्री नहीं है उन पुराने दिनों में ऋषि मुनियों से ये काम लिया जाता था इसलिए तो तुमको लोग कहते ऋषि मुनियों की संतान क्योंकि जब परशुराम ने सारे छत्री मार डाले तब क्या करना स्त्रियों को तो मार नहीं सकते थे परशुराम वो जरा उनको हेटा काम मालूम पड़ा होगा कि क्या स्त्रियों को मारना तो ब्राह्मणियां तो बच गई विधवाएं बच गई उस समय का ये नियम था कि अगर कोई विधवा या कोई भी स्त्री जिसको बच्चे पैदा ना होते हो किसी कारण से पूरी ऋषि से जाके प्रार्थना करे तो वो दया बस बाल बच्चे पैदा करवा देते थे उनका काम वही था जो कि हम शिव जी के नंदी से लेते ऋषि मुनि थे समाज की सेवा ही उनका कार्य था परोपकार के लिए ही जीते थे सुखत्री यानी ऋषि मुनियों की संतान विवेकानंद खत्री से पक्के खत्री डंडा लिए और अकड़ के चले जा रहे वो डंडा आकर आदमियों को प्रभावित करे भला बंदरों को नाराज कर देती एक बंदर पीछे हो लिया वो डरवाने लगा देवताओं को घबराहट लगी एकांत था ये तो ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी थे सब संसार माया मगर ये बंदर बहुत मन में दोहराया ब्रह्म सब जगन माया मगर ये बंदर वो एकदम पीछे ही पड़ा हुआ था वो ही आता जा रहा था सो वो भागने लगे वहां कोई था भी नहीं देखने वाला भागे तो बंदर को और मजा आ गया तो बंदर भी भागने लगा दो चार बंदर और झाड़ों से उतर उन्होंने कहा अरे तमाशा जब हो रहा हो तो विवेकानंद के तो के छूट गए रास्ता लंबा पहाड़ी का रास्ता हिमालय की यात्रा पर गए थे ये नहीं सोचा था कि ये झंझट हो गए थे ब्रह्मदर्शन को और ये मिल गए बंदर एकदम से ख्याल आया कैसे भागने में तो झंझट हो और बंदर उतरते आ रहे हैं झाड़ू ऐसे अगर बात करे थोड़ी देर में ये लोग मुसीबत कर देंगे अब तो कुछ करना पड़ेगा तो रुक के खड़े हो गए लौट के खड़े हो गए डंडा टेक के कब जो कुछ होगा होगा कड़ी कर ली हिम्मत संयम साधा मंत्र तंतर पड़ा होगा स्मरण किया हुआ हे परमहस राम कृष्ण देव अरे अब तो काम आओ ये दुष्ट बंदर और अपने वाले लाल मुंह वाले काले मुंह बंदर होते तो भी ठीक था कि रावण के भक्त है चलो कोई बात नहीं मगर अपने वाले राम जी के सेवक हनुमान जी के वंशज ये स्तर की हरकत कर रहे हैं कल ओ बिल्कुल निश्चित आ गया है मगर वो खड़े हुए डंडा टेक तो बंदर भी रुक गए बंदर होते नकल उन्होंने देखा ये नहीं रुक गए वो भी रुक गए तब जरा विवेकानंद की हिम्मत बढ़ी विवेकानंद जरा दो कदम उनकी तरफ बढ़े तो बंदर जरा पीछे जरा डंडा बजा के उनके पीछे भागे तो बंदर भागे तो विवेकानंद ने अपने संस्मरणों में लिखा है को उस दिन मुझे समझ में आया कि भागने से कोई सार नहीं मुसीबत आए तो टिक के सामने कर लेना ठीक है मुसीबत की चुनौती स्वीकार कर लेना ठीक है चार्ल्स डार्विन और उनके अनुयायी कहते हैं कि मनुष्य विकसित हुआ क्योंकि खड़ा हुआ है शरीर की दृष्टि से एक तो मस्तिष्क को खून कम मिला उस सूक्ष्म तंत्र विकसित हुए दूसरा उसके दो हाथ मुक्त हो गए चलने के काम से उन्हीं दो हाथों से सारी संस्कृति विकसित हुई फिर आदमी को दो हाथ मुक्त हो गए तो कुछ भी करने की सुविधा हो गई चित्र बनाए मूर्ति बनाए मकान बनाए जयराम जी करे हाथ मिलाए गले मिले सारी संस्कृति सारी सभ्यता दो हाथों का खेल वो चलने में उलझे रहते तो ये विकास नहीं हो सकता था फिर विकास होते होते बात बढ़ती विज्ञान खोजा, यंत्र आदमी के हाथ खाली थे उनके लिए काम चाहिए था तो मनुष्य का सारा विकास शरीर के सीधे खड़े होने से लेकिन उपनिषित के ऋषि कहते है अगर शरीर के सीधे खड़े होने से इतना विकास हुआ तो जिस दिन तुम्हारी चेतना भी सीधी खड़ी हो जाएगी उस दिन कितना विकास न होगा ये सूत्र बड़ा प्यारा है यदा बली भवति, थी अथो थाता भवती बलवान होने पर मनुष्य उठकर खड़ा हो जाता चेतना उसकी खड़ी हो जाती जैसे ज्योति आकाश की तरफ उठने लगे ऐसी उसकी चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाती है और जिसकी चेतना ऊर्धगामी है अथोथाथा भगत जो ज्योति की तरह ऊपर की तरफ बढ़ा जा रहा है उसी के जीवन में ये सारी